वसंत नाम भी आए आहरे दुकहरे फूलों का भरोसा नहीं कभी तो किन्हीं और कारणों से खिल जाते असमय खिल जाते बिना ऋतु को खिल जाते जैसे अभी अभी सूर्य का पूर्ण ग्रहण पड़ने के करीब है तो उस दिन कई तरह के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 डोल हिटलर की आधार से उसी के आधार पर दूसरा महायुद्ध हुआ फ्रेडरिक ने गालियां दी दो व्यक्तियों को बुद्ध को और जीसस को जीसस को ज्यादा क्योंकि जीसस से वो ज्यादा परिचित कारण कि दोनों स्त्रण थे जनानी उसने बहुत नाराजगी जाहिर की कि इन्होंने सारी दुनिया को जनाना कर दिया यह क्या बात हुई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 स्त्री को मूछें हो तो हमको अर्चन और पुरुष मूछें सफाचट कराए रहे हमें कोई अर्चन नहीं ये दोहरे मूल्य हुए वो खुद मुंह सफाचट रखते थे मुझे तो कोई डर था नहीं तो मैंने कहा इसका आपको जवाब देना चाहिए कि आप मुझे सफाचट क्यों किए हुए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 उस दिन से उन्होंने बंद कर दिया कहना फिर वो मुशाला महावीर की बात ही बंद कर दी मैं उन्हें कभी कभी बात भी छेड़ता वो कहते छोड़ो भी बाहर में जाए मुझे क्या लेना देना तुम तो उसकी बात छेडवा छिड़वा के मेरी मुझे बढ़वा दो मैं तुम्हारा समझ गया तुम तो मेरे पीछे पड़े हो तो तुम्हें देखता हूं तो मुझे डर लगता है कहीं वो भी बात ना छेड़ो और मैं नहीं बढ़ा सकता मुझे मैं तुमसे कह देता हूं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 दूसरा प्रश्न सन्यास के बाद तो जैसे सभी कुछ बदल गया है मैं बदल गई दुनिया बदल गई पक्षियों के स्वर संगीत में बदल गए हैं फव्वारे में उठती गिरती बूंद नित्य नृत्य करती दिखाई देती हैं सूफी ध्यान में बैठती हूं तो लगता है जैसे सभी कुछ मुझे प्रसन्न करने के लिए हो रहा है अंदर एक अपूर्व आनंद का अनुभव होता है लगता है वह संगीत भी मेरे अंदर से ही निकल रहा है जैसे देवी बनी मैं सब कुछ देख रही हूं यह भी पागलपन की कोई नई दिशा है अथवा प्रकाश की ओर अग्रसर नन्हे कदम प्रकाश डालें। आशा सत्यार्थी संन्यास घटे तो सब कुछ बदलेगा ही संन्यास कोई वस्त्रों का बदल लेना ही तो नहीं है संन्यास तो आंतरिक रूपांतरण है यह तो जीवन को देखने की नई विधा नई विधि यह तो जीवन को जीने का नया आयाम है पुराना संन्यास जीवन विरोधी था इसलिए उससे संसार को कोई लाभ नहीं हो पाया उससे संसार को हानि हुई निश्चित हानि हुई न मालूम कितने घर उजड़े न मालूम कितने परिवार विनष्ट हुए न मालूम कितनी स्त्रियां पतियों के रहते विधवा हो गईं। मालूम कितने बच्चे पिताओं के रहते अनाथ हो गए पितृहीन हो गए जरूर लाखों बच्चों ने भीख मांगी होगी और न मालूम कितनी स्त्रियां वैस्या हो गई होंगी इस सब का जुम्मा पुराने सन्यास पर पुराने सन्यास के सिर पर बहुत बड़े पापों का बंडल और मजा ये इतने पाप के बदले में पुराने सन्यास ने पाया क्या सूखे साथ लोग जीवन रस से हीन मुर्दा लेकिन हम मुर्दों को पूजते हमें मुर्दों को पूजने में बहुत मजा आता है हम मुर्दों के पूजक हैं सदियों से आदमी मर जाता है तो सभी उसकी प्रशंसा करते मरे की फिर क्या निंदा करना क्या आलोचना करना लोग कहते जिंदा था तो सभी निंदा करते थे यह भी बड़ा मजा है जिंदा था तो कोई प्रशंसा करने वाला ना मिला शायद लोग सोचते हैं जिंदा की क्या प्रशंसा करना जैसे सोचते हैं मुर्दे की क्या आलोचना करना अरे मुर्दे की करो भी तो कोई हर्जा नहीं मुर्दा है ही नहीं चलेगा अब को कोई दुख भी नहीं पहुंचने वाला तुम्हारी आलोचना से जिंदा की मत करो जिंदा को गालियां देते मुर्दा का सम्मान करते मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन गांव में कई जगह खबर सुनी जो मिला वही चंदूलाल की तारीफ कर रहा था भाई बड़े अद्भुत व्यक्ति थोड़ा संकित होने लगा घबराने लगा आखिर पूछ ही बैठा किसी से भाई मामला क्या है क्या चंदूलाल चल बसे इतने लोग प्रशंसा कर रहे हैं इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि चंदूलाल अब दुनिया में नहीं रहे क्योंकि जिंदा आदमी की तो कोई प्रशंसा कर ही नहीं सकता मुर्दे की प्रशंसा करनी ही चाहिए हम बूढ़ों को आदर देते सदियों से क्योंकि बूढ़ा मौत के करीब पहुंच गया बस एक कदम और इसने काफी मौत पा ली थोड़ी बहुत जिंदगी बची तो इसको हम आदर देते मृत्यु के आदर से ही वृद्ध का आदर पैदा हुआ है और जैसे ही कोई मर जाता है एकदम स्वर्गीय हो जाता फिर नरक कौन जाता है नरक तो खाली पड़ा होगा क्योंकि जो भी मरे वही स्वर्गी तो नारकी कौन नहीं हम कहते नहीं ये मैंने सुना एक गांव में एक आदमी मरा राजनेता था उस गांव का नियम था कि जब कोई मर जाए तो उस आदमी की प्रशंसा में दो शब्द कहे जाए लोगों ने बहुत माथा पच्ची की, की कोई दो शब्द खोजे मगर थे ही नहीं दो शब्द उसकी प्रशंसा में कहने योग्य वह आदमी ऐसा दुष्ट था उसने एक एक को सताया था उसने एक एक की जान दूभर कर रखी थी उसने लोगों को ऐसा परेशान किया था कि लोग प्रसन्न हो रहे थे दिल ही दिल में खुश हो रहे थे फूल खिर रहे थे लोगों की आत्माओं कि चल बसा तो झंझट में थी मगर लाश रखी चिता पे चढ़ेगी तब जब कोई प्रवचन दे भाषण दे और मर गए आदमी के संबंध दो सम्मान के शब्द बोले वो परंपरा थी गांव की आखिर लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कौन बोले क्या बोले फिर गांव के लोगों ने गांव के पंडित से कहा कि भैया तुम ही कुछ बोलो शास्त्रों में कुछ खोजो तुम तो शास्त्र की ज्ञाता हो शब्दों के धनी हो अरे दो शब्द बोलो अब किसी तरह खत्म करो हम यहां कब तक बैठे रहे? हैं? इसने जिंदा रहकर भी सताया मर के भी सता रहा है ये तो मर गया अब हम बैठे हैं ना किस मरघट में घर जाए अपने दूसरे काम में लगे जिंदगी भर इसने परेशान किया है और आखिरी वक्त तक ये रस चखा रहा है अपना कुछ बोल दो कुछ भी बोल दो हम आंख बंद करके कान बंद करके मान लेंगे सुन लेंगे ताली बजा देंगे झंझट खत्म हो करो तुम झूठ बोलो कि सच बोलो इसकी फिक्र नहीं लेकिन पंडित को भी उसने इतना सताया था कि उसके भी सब शास्त्र ज्ञान वगैरह काम नहीं आ रहा था उस खोज रहा था बहुत भीतर मगर कुछ आखिर खड़ा हुआ पंडित था कुछ रास्ता निकाला उसने कहा कि भाईओ यह जो सज्जन मर गए इनके पांच भाई अभी और जिंदा हैं उन पांच के मुकाबले ये देवता थे क्या तरकीब निकाली कि वो पांच इनसे भी पहुंचे हुए हैं इतने निश्चिंत ना हो जाओ ये पांच पीछे छोड़ गए अभी वो ठिकाने लगाएंगे तुम्हें उनके मुकाबले ये देवता थे तब उनकी चिता पर लाश चढ़ाई जा सकी क्यों मुर्दों का सम्मान पैदा हुआ वैज्ञानिक कहते हैं कि मुर्दों का सम्मान भय से पैदा हुआ जब शुरू शुरू में मुर्दों का सम्मान पैदा हुआ होगा कोई दस हजार साल पहले तो इस डर से पैदा हुआ कि भैया मर गया ये आदमी अब इसका सम्मान करो नहीं तो कहीं सताए ना भूत प्रेत हो जाए तो इसको सम्मान करो दान करो गंगा जी में इनकी अस्थियां चढ़ाओ अब जो हुआ सो हुआ इनसे किसी तरह छुटकारा करो गया जाना तो गया हुआ, और हर साल पितृपक्ष में इनको कुछ भेंट कर दो रुस्बत प्रतात्मा तो आती नहीं कौए खाते मगर कुछ भी हो इनको कुछ रुस्बत दे दो ताकि ये शांत रहे हमें भूल जाए तो बड़ी कृपा हम पे कृपा करें अब इधर इस तरफ ना आए इस तरफ ध्यान ना दें इस भैसे की आदमी मर के भूत प्रेत होगा और फिर सताएगा इसलिए उसे कुछ रुस्बत दे दो इससे मुर्दों की प्रशंसा शुरू हुई वो मुर्दों की प्रशंसा फिर हमारी सब चीजों पर फैल गई हर चीज पर फैल गई फिर जितना मरा हुआ आदमी हो जिंदा रहते हुए भी उसको हम सम्मान देने लगे जैसे कोई आदमी स्वस्थ हो ठीक से भोजन करे ठीक से कपड़ा पहने ठीक से रहे तो हमारा सम्मान का पात्र नहीं होता भूखा मरे उपवास करे नंगा खड़ा हो जाए हड्डी हड्डी हो जाए सूख जाए पीला पड़ जाए अधमरा रहे बस किसी तरह सांसें चलती रहे हमारा सम्मान मिलने लगता है हमारे सम्मान बड़े अद्भुत हैं हम दुष्ट प्रकृति के हमारा सम्मान भी हमारी दुष्टता बताता है जितना कोई आदमी अपने को सताए, उतना हम उसे सम्मान देते इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि हम अपने को सताने वालों को प्रोत्साहन देते पुरस्कार देते हम दुखवादियों को पुरस्कार देते और हम दुखवादियों को बढ़ाते पुराना सन्यास दुखवादी था वो जीवन विरोधी था प्रेम विरोधी था परिवार विरोधी था संसार विरोधी था वो कहता था जियो मत उसकी एक ही मूल भित्ती थी कम से कम जियो न्यूनतम जियो बस जीना है इसलिए किसी तरह जीते रहो ऐसे धर्म हुए जैसे जैन धर्म जिन्होंने आत्महत्या की आज्ञा दी जैन धर्म धर्मों की पराकाष्ठ है और धर्मों ने भी आत्मघात की व्यवस्था जुटाई है धीमे धीमे सने सने ऐसे रोज रोज करते रहो धीरे धीरे मरी जाओगे लेकिन जैन धर्म ने तो आत्मघात की आज्ञा दी है संथारे की आज्ञा दी आज उपवास कर लो मरण दो महीने लगते हैं कभी तीन महीने लगते हैं मरने में क्योंकि तीन महीने तक आदमी बिना भोजन के जी सकता है वो तीन महीने महाकष्ट के क्योंकि तुम सता रहे अपने शरीर को तुम इंच इंच मार रहे अपने शरीर को इससे तो आसान है कुंजाओ किसी पहाड़ से जहर एक घड़ी में बात हो जाएगी एक क्षण में बात हो जाएगी मार लो गोली लेकिन कोई सम्मान नहीं देगा गोली मार ली इसमें क्या सम्मान तीन महीने सड़ो इंच इंच मरो तिल तिल मरो तो सम्मान है। क्योंकि इतना दुख तुमने दिया सूली पे लटके रहो तीन महीने तक तो तुम सम्मान के योग इसको जैन कहते हैं संथारा मगर जैनों की पूरी व्यवस्था ही है कि आदमी को सुखाओ गलाओ उसके शरीर के साथ जितनी तुम दुष्टता कर सको करो ये बड़े मजे की बात है एक तरफ कहते हैं अहिंसा कि अहिंसा परम धर्म है किसी को सताना मत मगर इसमें तुम सम्मिलित नहीं हो किसी को सताना मत इसमें बाकी सब सम्मिलित है सिर्फ तुमको छोड़ के अपने को तो जी भर के सताना असल में जब तुम किसी को नहीं सताओगे तो तुम्हारे सताने की जो सारी ऊर्जा है सताने की जो सारी इच्छा है वो अपने पर ही लौट आएगी फिर और किसको सताओगे मारो खुद को सताओ खुद को हैरान करो खुद को इसमें कैसे गीत उठेंगे इसमें कैसे आनंद की झलक उठेगी इसमें जीवन का कोई झरना नहीं फूट सकता पुराना सन्यास मरण का पक्षपाती था मैं जिस सन्यास की बात कर रहा हूं वह जीवन का गीत है जीवन का संगीत है इसलिए आशा जो तुझे हुआ है जो हो रहा है शुभ है कहती सन्यास के बाद तो जैसे सभी कुछ बदल गया बदल ही जाना चाहिए सन्यास लेने का अर्थ यह है कि हमने जीवन के पक्ष में निर्णय लिया हमने कहा कि हम जीवर जिएंगे हमने कहा कि हम पल पल जिएंगे और पूर्णता से जिएंगे हमने कहा कि हम जीवन को परमात्मा का पर्यावाची मानते हमने कहा कि जीवन मोक्ष है कि जीवन निर्वाण संन्यास का अर्थ क्या है मेरे देखे मेरे लेख है संन्यास का अर्थ है इस बात की घोषणा कि मैं जीवन विरोध छोड़ता हूं मैं जीवन की निंदा छोड़ता हूं मैं अब जीवन में ही तलाशूंगा वृक्षों की हरियाली में परमात्मा की हरियाली देखूंगा और वृक्षों के रंगों में परमात्मा के रंग और इंद्रधनुष जब आकाश में होगा तो देखूंगा कि परमात्मा कैसे पृथ्वी और आकाश को जोड़ रहा है कैसे परमात्मा पृथ्वी और आकाश के बीच सेतु बन रहा है पक्षियों के गीत में मैं गीता सुनूंगा और झरनों के कलकल -कल नाद में मेरा कुरान होगा हवाएं जब वृक्षों के बीच से गुनगुनाती निकलेंगी तो मेरे लिए वही उपनिषद वेद मैं संन्यास की जो धारणा तुम्हें दे रहा हूं वह अहोभाव की आनंद की महोत्सव की गुलाल ने कहा न कि परमात्मा के संग होली खेल रहा हूं चला रहा हूं पिचकारियां परमात्मा के साथ पाक खेलना गुलाल उड़ाना यही सन्यास है पुराना सन्यास गैरक वस्त्र चुना था सन्यास के लिए उनके कारण अलग थे मैंने भी गैरक वस्त्र चुने हैं मेरे कारण अलग पुराने सन्यास ने गैरिक वस्त्र चुने थे इसलिए कि गैर वस्त्र अग्नि का रंग चिता का रंग पुराने सन्यास की दीक्षा ही ऐसे दी जाती थी झूठ मूठ एक चिता बनाई जाती थी और जैसे हम मुर्दे को चिता पे चढ़ाते उसका सिर घोंट देते ऐसे सन्यासी का सिर घोंटते थे दीक्षित होने वाले सन्यासी का सिर घोंट देते थे उसको स्नान करवा के नए कपड़े पहना के चिता पे लेटा देते थे फिर चिता में आग लगाते थे ये सिर्फ खेल था एक क्रियाकांड और दीक्षा देने वाला मंत्र पढ़ता था और कहता था कि तुम मर गए तुम अब तक जैसे थे वैसे मर गए वो समाप्त हो गया तुम चिता पे चढ़ गए अब ना तुम्हारा कोई परिवार है ना तुम्हारी कोई पत्नी ना कोई पिता ना कोई मां ना कोई भाई ना कोई बंधु फिर इसके पहले कि आग जोर से पकड़ जाए और आदमी जली जाए उसको उठा लेते थे उसको नया नाम दे देते थे इसका अब कोई वर्ण नहीं अब इसका कोई आश्रम नहीं अब इसका कोई नाम नहीं पुराना इसलिए पुराने ढंग का सन्यासी ये नहीं बताता उसकी उम्र कितनी है ये नहीं बताता उसका पुराना नाम कहा क्या है उसका पुराना पता क्या है उसके मां बाप का क्या नाम है वो कहता वो सब तो बात गई वो अपने इतिहास को पहुंच डालता है उसे गैरिक वस्त्र दिए जाते थे चिता का रंग अग्नि का रंग मैं भी गैरिक वस्त्र दे रहा हूं लेकिन चिता का रंग नहीं है यह अग्नि का रंग जरूर है और अग्नि मेरे लिए जरूरी रूप से चिता का प्रतीक नहीं अग्नि जीवन का प्रतीक है तुम्हारे भीतर अग्नि जल रही तभी तक तुम जीवित हो विज्ञान भी इससे राजी है जैसे दिया जलता है तो दिया किस तरह जलता है ऑक्सीजन के कारण ही जलता है और ऑक्सीजन के कारण ही तुम भी जल रहे हो तुम भी जी रहे हो ऑक्सीजन को हटा लो दिया बुझ जाएगा जरा एक दिए पर ढांक देना कांच का बर्तन और देखना कितनी देर टिकता है बस थोड़ी देर टिकेगा जैसे ही कांच के भीतर की हवा में से ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी दिया बुझ जाएगा जरा तुम्हारी नाक को बंद पकड़ लो जोर से पकड़ लेना थोड़ी देर में बुझने लगोगे। ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो गई मरते हुए आदमी को हम ऑक्सीजन पर लगा देते ऑक्सीजन पर लगा दो तो उसे काफी देर तक जलाए रखा जा सकता है मर भी रहा हो तो भी जलाए रखा जा सकता है क्योंकि ऑक्सीजन भीतर अग्नि को जलाए रखती हमारा जीवन भी अग्नि है सारा जीवन अग्नि अगर सूरज बुझ जाए तो वृक्ष अभी इसी वक्त समाप्त हो जाएंगे पक्षी मर जाएंगे लोग मर जाएंगे कोई भी नहीं बचेगा पृथ्वी एकदम उजाड़ हो जाएगी सूरज की आग हमें जिंदा किए हुए तो आग चिता की ही नहीं होती आग तो जीवन की भी है मैं जीवन की आग के कारण गैरिक वस्त्र चुना और गैरिक वस्त्र और भी बहुत चीजों के प्रतीक ये प्रतीक हैं फूलों के ये वासंती रंग है वसंत का रंग है वसंत में जबकि फूल ही फूल खिल जाते इतने फूल खिल जाते कि गिनती ना कर सको ये गैरिक रंग तुम्हारे रक्त का रंग है रक्त तुम्हारी जीवनधारा है रक्त तुम्हारा रस है जैसे वृक्ष बिना पानी के ना जी सकेंगे तुम बिना रक्त के ना जी सकोगे ये गैरिक वस्त्र सूर्य के प्रतीक है क्योंकि सूर्य हमारे जीवन का स्रोत है और यह गैर वस्त्र क्रांति के प्रतीक है क्योंकि क्रांति नया जन्म है और बच्चा जब जन्मता है तो स्वभावता है रक्त गिरता है माँ से बच्चा भी रक्त में लिपटा हुआ ही पैदा होता है चिता से इनका कोई संबंध नहीं है मेरे हिसाब में फूलों से संबंध है जीवन से संबंध है क्रांति से संबंध है वसंत से संबंध है मेरे लिए ये महोत्सव के प्रतीक है लेकिन कपड़े ही बदलने से कुछ ना होगा ये सारी भाव दशा बदलनी और आशा में देख रहा हूं कि वह भाव दशा तेरी बदली कल तुमने देखा होगा जो युवती अचानक खड़ी हो गई थी वह आशा सत्यार्थी ही थी रोक न सकी अपने को इतने भाव में आ गई थी पास आना चाहती थी और पास आना चाहती फिर दिन भर रोई कि मैंने विघ्न डाला कि मेरे कारण व्याघात हुआ दिन भर रोई कि मैं नहीं चाहती थी कि उठूं मैंने सब तरह अपने को रोका था कि ना उठूं मगर न रुक सकी कोई चीज उठा ली कोई और जैसे उठा लिया जैसे अपने वश में ना थी जैसे एक मादकता एक मस्ती एक खुमार आसार होने की कोई जरूरत नहीं कभी कभी थोड़ी बहुत विघ्न बाधा चलती कभी कभी ऐसा रोज रोज ना करने लगना और जैसा आसान ने किया ऐसे और लोग ना करने लगना नहीं तो उसको तो हुआ था लोग ऐसे कि करने लगे आशा तो रोक ना सकी इसलिए हुआ वह कर भी क्या सकती थी अवस्थ थी। फिर पछताई भी बहुत रोई भी बहुत कि यह उचित नहीं था कि सत्संग में बाधा डालू मगर उचित अनुचित के पार भी कुछ चीजें तेरा उठना उचित अनुचित के पार था मैंने देख लिया था कि तू उठी नहीं तेरा इसमें कुछ वश नहीं तेरा संकल्प नहीं तेरी इच्छा नहीं तेरे चेहरे पे दोनों भाव मौजूद थे तू अपने को रोक रही थी मगर आई कोई आंधी और उड़ा ले गई सूखे पत्ते की तरह तुझे तू करती भी तो क्या करती तू करीब आना चाहती थी करीब आने का नाम ही तो सत्संग है करीब आने को ही तो उपनिषित कहते गुरु के पास बैठने को ही तो उपनिषित कहते जरा भी दूरी खलती अब मजबूरी है कि कुछ को तो दूर बैठना पड़ेगा सभी आगे नहीं बैठ सकते इसलिए तुझे थोड़े दूर बैठना पड़ा था और जो पहरेदार हैं उनकी भी मजबूरी है उनको एक व्यवस्था बनाए रखनी तो उन्होंने तुझे रोका भी क्योंकि अगर वो प्रत्यय को उठने दें तो सत्संग असंभव हो जाए बात करनी मुश्किल हो जाए लोग रोने लगे लोग चीखने लगे लोग चिल्लाने लगे और उनमें नब्बे प्रतिशत ऐसे हो जो बन के करें जो बनावटी जो तुझे हो रहा है मंगलदाई, तू तो कहती मैं बदल गई दुनिया बदल गई पक्षियों के स्वर संगीत में बदल गए फ्वारे में उठती गिरती बुन्त करती दिखती सूफी ध्यान में बैठती हूं तो लगता है जैसे सभी कुछ मुझे प्रसन्न करने के लिए हो रहा हो ही रहा है ये सारा अस्तित्व तो तुम्हें प्रसन्न करने को आनंदित करने को है ये सब फूल तुम्हारे लिए खिले ये तारे तुम्हारे लिए नाच रहे ये आकाश जगमग है तुम्हारे लिए ये रोज रात दिवाली जो मनाई जाती है ये किसके लिए ये जो संगीत है झरनों का ये जो नाद है सागरों का ये सब तुम्हारे लिए सब तुम्हारे लिए तो तुझे डर लगता है कि कहीं ये भी पागलपन की कोई नई दिशा तो नहीं है आत्मा में प्रकाश के लिए की ओर अग्रसर हो रही हूं नन्हे कदम प्रकाश की तरफ उठा रही हूं यह दोनों यह पागलपन का एक नया आयाम भी है और प्रकाश की ओर नन्हे नन्हे कदम भी ये दीवानापन ये मस्ती है परवाना होना ही तो संस्थ होना फिर परमात्मा बन गया ज्योति सिखा हम उड़ चले परवानों की तरह मरने को मिटने को ताकि उसके साथ एक हो सक इतनी भी दूरी ना रह जाए इतना भी फांस ना रह जाए कि मैं हूं मेरे होने का भी अंतराल खलने लगे मेरे होने का भी भेद अखरने लगे तो पागलपन तो है ही मगर ऐसा पागलपन जो बुद्धिमानी से बहुत ऊपर है और बुद्धिमानी से बहुत मूल्यवान है इसलिए नन्हे नन्हे कदम भी है ये परमात्मा की तरफ ही कदम उठ रहे हैं कल तू जो उठ के खड़ी हो गई थी चल पड़ी थी वो मेरी तरफ नहीं परमात्मा की तरफ ही चल पड़ी थी मैं तो सिर्फ बहाना था मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं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 है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं जग भव सागर तरने को नाव बनाए मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूं कर मिटे सब सत्य किसी ने जाना नादान वही है हाय जहां पर दाना फिर मूर्ण क्या जग जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना मैं और और जंग और कहाँ का नाता मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता बैभव मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं मेरा सन्यासी पागल तो है ही परवाना तो है ही लेकिन इसी पागलपन से उसके गीत उठेंगे गान उठेंगे यही पागलपन उसकी वीणा पर हृदय की वीणा पर संगीत बन के नाचेगा यही पागलपन उसके पैरों में घुंघरू बांधेगा यह पागलपन तुम्हारी तथाकथित समझदारी से बहुत ऊपर तुम्हारी तथाकथित समझदारी क्या है चार कोणियां इकट्ठी कर लो बड़े समझदार किसी पद पर चढ़ जाओ बड़े समझदार मगर सब पड़ा रह जाएगा पद भी धन भी दुनिया तुम्हें पागल कहेगी जब तुम्हारे पास कुछ भी ना होगा जिसको दुनिया मूल्य देती और फिर भी मस्ती होगी और तुम्हारी आंखों में खुमार होगा और लगेगा कि तुम पिए ही पिए हो कुछ ऐसी शराब पी गए हो कि जो उतरती ही नहीं तो लोग पागल कहेंगे कहने देना स्वाभाविक है उनको भी तुम्हारी बात पागल जैसी लगे उनकी भीड़ भी है उनकी बात में बल भी मालूम होगा मगर कौन चिंता करता है जिसने एक बूंद भी चखली भीतर की सारी दुनिया में उसे किसी की चिंता नहीं रह जाती सारी दुनिया एक तरफ हो तो भी परमात्मा का परवाना एक तरफ खड़ा हो कि अकेला भी मस्त होता है अकेला भी पर्याप्त होता है आशा बहुत कुछ होने को है अभी यह नन्हे नन्हे कदम ही है अभी और पागलपना आएगा मगर पागलपन ही तो अंततः परमहंस बनाता है दुनिया में दो तरह के पागल हैं। एक वे जो सामान्य बुद्धि से नीचे गिर जाते वे रुग्ण और एक वे जो सामान्य बुद्धि के ऊपर उठ जाते वे ही तो परमहंस वे ही तो बुद्ध वे ही तो पैगंबर मैं जो भी यहां प्रयास कर रहा हूं वह यही है कि कैसे तुम्हारी सामान्य बुद्धि के पार तुम्हें उठाया जा सके कैसे तुम अतिक्रमण कर सको इस मन का मन रोग इससे मुक्त हो जाना परमानंद, संसार से मुक्त नहीं होना है मन से मुक्त होना है संसार का त्याग नहीं करना है मन का त्याग करना है और जहां मन न बचा वहां मैं भाव गया मैं तो मन में ही जीता है और जिसके भीतर न मन है न मैं भाव है उसके बीच और परमात्मा के बीच कौन सी दीवाल रही सब दीवालें गिर गईं उसी मिलन की तलाश है जन्मों जन्मों से हम उसी को खोज रहे और जब तक मिल न जाए वह क्षण तब तक ये खोज जारी रखना जारी रखनी ही पड़ेगी क्योंकि तब तक तृप्ति होनी असंभव है तीसरा प्रश्न उस दिन आपने चूहे को हनुमान जी का वाहन बताया लेकिन जहां तक मैं जानता हूं वहां तक शास्त्रों में चूहा हनुमान जी का नहीं गणेश जी का वाहन कृपया प्रकाश डालें, नगेंद्र उस दिन तो जो भी मैंने बताया उस सब का कसूर गुलाल पे होली के हुल्लड में जो न हो जाए थोड़ा गुलाल ने ऐसी गुलाल उड़ाई ऐसी भंग पिलाई कि कुछ का कुछ हो गया और होली का हुदंग हनुमान जी चढ़ गए होंगे चूहे पर <laughs> कौन फिकर करता होली के होल्दंग में कौन किसका वाहन एक आध दिन तो छुट्टी रखो और हनुमान जी ही है चूहे पे गणेश जी को बैठे बैठे देखते देखते उनको भी लगा होगा कि चलो एक दिन बैठ जाएं और चूहे को भी जचा होगा क्योंकि भजन भी थोड़ा हनुमान जी का कमी होगा गणेश जी से अब हाथी ऊपर बैठा हो चूहे के और बंदर बैठ जाए तो चूहे ने भी सोचा होगा भले ही हुआ अच्छा ही हुआ मगर उस दिन की बातों का तुम कुछ ख्याल मत करना उस दिन कई सच्ची बातें निकल गई और शास्त्रों की क्या फिक्र करते हो शास्त्र तो अपने हाथ की बात है लिख लेना अपने शास्त्र में कि समय बदला कल आया और लोगों ने वाहन बदल ली अरे लोग हर साल अपना वाहन बदल लेते तो तुम अभी तक चूहे पे ही चढ़े हुए और मैं कोई शास्त्रों का ज्ञाता नहीं सो मुझे पता नहीं कि कौन किसका वाहन तो मैंने पूछा तो मैंने चूहे से पूछा शास्त्र में क्या जाना चूहे से पूछो ना हनुमान जी मिलते नहीं कहां छिपे गणेश जी का पता नहीं चलता मगर चूहा तो उपलब्ध अतिरेक से उपलब्ध है भारत में चूहे की कोई कमी मैंने चूहे से ही पूछा भैया तू बता चूहे ने कहा मैं किसी का वाहन नहीं कभी कभी मैं हनुमान जी पे भी चढ़ता हूं कभी कभी गणेश जी पे भी चढ़ता हूं मैं और वाहन और बात जची क्योंकि मैंने कई दफा गणेश जी पे चूहे को चढ़े देखा है असली चूहे को नकली चूहे पे तुम गणेश जी को चढ़ा दो रबर के चूहे पे एक बात लेकिन असली चूहा गणेश जी पे चढ़ जाता है अरे गणेश जी की छोड़ो गणेश जी के पिताजी शंकर जी पे चढ़ जाते किसी की फिक्र ही नहीं करता चूहे तो चूहे हैं कोई नियम इत्यादि शास्त्र वगैरह मानते हैं क्या जैसी मौज होती वैसा करते शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो क्योंकि शास्त्र आदमियों ने लिखे सो जो चाहो लिख लो अपनी अपने शास्त्र मगर जरा पुस्तोलिया करे बेचारे चूहो इत्यादि से और ये जमाना समाजवाद का है सर्वहारा का है बहुत बैठ चुके गणेश जी और हनुमान जी वाहनों पर अब चूहे बैठेंगे अब चूहे मानने को राजी नहीं चूहे भी दल बना रहे हैं दलित पांथर <laughs> कब तक दलोगे बहुत दल चुके और श्रम भी ना आई गणेश जी को चूहे पे बिठाया मगर ये बात एक अर्थ में सच्ची यही होता रहा गरीब की छाती पर बड़ी बड़ी तोनों वाले लोग सवार रहे सो प्रतीक समझ में आता है चूहों की छाती पर गणेश चढ़े मगर अब चूहे ज्यादा दिन गणेश वगैरह को चढ़े नहीं रहने देंगे कई मुल्कों में उतार दिए गए यहां भी उतरेंगे उतरना ही पड़ेगा रूस जैसे समाजवादी देश में तो व्यक्तिगत वाहन ही खत्म हो गया तुम कहां की शास्त्रों की बातें कर रहे हो व्यक्तिगत वाहन खत्म सार्वजनिक वाहन शुरू हो गए अब ये पुरानी रास्ता ही ना चलेगी कि गणेश जी का अपना वाहन और शंकर जी का अपना वाहन सार्वजनिक वाहन होगा बस में बैठे दोनों अब कहां व्यक्तिगत वाहन मगर तुम्हें अड़चन आई होगी शास्त्र के ज्ञाता को बड़ी अड़चने आती मेरे साथ तो बहुत अड़चने आती मगर शास्त्र का यहां क्या लेना देना यह रिंदों की जमात है यहां तो पियक्कर बैठे मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन कह रहा था कि जब मैं ज्यादा पी जाता हूं तो मुझे सांप बिच्छू हाथी घोड़े मगरमच्छ ऐसी ऐसी चीजें दिखाई पड़ती शराब घर के मालिक ने कहा कि कभी किसी मनोवैज्ञानिक को देखा कभी किसी मनोवैज्ञानिक से मिले उसने कहा कि नहीं भाई कितने पियो मगर बस यही हाथी घोड़े इत्यादि दिखाई पड़ते मनोवैज्ञानिक दिखाई पड़ते ही नहीं पीने वाले लोगों की अपनी दुनिया है, वहां के अपने दृश्य और परमात्मा तो पियकड़ों के लिए शास्त्रीय ज्ञान वहां काम ना पड़ेगा तुम क्यों चिंता में पड़े नगेंद्र इस तरह की व्यर्थ चिंताओं में तुम्हें क्या लेना ना तुम चूहा ना तुम गणेश ना तुम हनुमान जी तुम क्यों चिंतित हो लेकिन लोगों को न मालूम कैसी कैसी चिंताएं पकड़ लेती कि कहीं शास्त्र के विपरीत कोई बात ना हो जाए मुझे शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं ये सब कपोल कल्पित कहानियां हैं और कहानियों को भी रुक क्यों जाना चाहिए समय के साथ बढ़ते रहना चाहिए बदलते रहना चाहिए गतिमान रहना चाहिए प्रवाहमान रहना चाहिए ये प्यारी कहानियां हैं अगर चलती रहें बढ़ती रहें अगर रुक जाएं अवरुद्ध हो जाएं तो गंदे नाले हो जाती इनसे फिर दुर्गंध उठने लगती जिन्होंने इन कहानियों को रचा होगा बड़ी कल्पना थी बड़ा काव्य था इसका धर्म इत्यादि से कोई संबंध नहीं चूहे को गणेश जी का वाहन माना इससे चूहे का कोई संबंध नहीं लेकिन किसी खास कारण से माना गणेश जी बहुत तार्किक है और चूहा जो है कुतर कुतर करता रहता है और तर्क जो है कुतर कुतर करता रहता है तो तर्क का प्रतीक है चूहा गणेश जी तर्क पर सवार है इस बात को बताने के लिए चूहे पे सवार बताया नहीं तो चूहे की तो जान कब की निकल जाए कहां गणेश जी को बिठाओगे चूहे पर वो तो सिर्फ तर्क का प्रतीक है वो काटना ही जानता है चूहे जोड़ना नहीं जानता कटवाना हो जितना कटवा लो जोड़ने की कहो कि चूहे को छट्टी का दूध याद आ जाएगा जोड़ नहीं सकता शेख फरीद एक मस्त फकीर हुआ सम्राट अकबर उससे मिलने गया था किसी ने सम्राट अकबर को एक कैंची सोने की बड़ी कलात्मक हीरे जवारातों से मड़ी भेंट की थी जाते वक्त सोचा कि इसको ले चलू फरीद को भेंट कर आऊं बहुमूल्य थी अनूठी थी बेजोड़ थी ले गया फरीद को चढ़ाई फरीद ने कैंची देखी और कहा कि आए लाए कुछ भेंट धन्यवाद मगर कैंची मेरे काम की नहीं तुम तो मुझे सुई धागा भेज देना कैंची तुम ले जाओ अकबर ने पूछा सुई धागा मैं कुछ समझा नहीं फरीद ने कहा कि बात यह काटना हमारा काम नहीं जोड़ना हमारा काम सुई धागे से जोड़ेंगे कैंची से तो काटना होता कैंची तुम्हारे काम की काटना तुम्हारा धंधा राजनीति इसकी काटो उसकी काटो काटते ही रहो और तुम दूसरों की काट रहे हो और दूसरे तुम्हारी काट रहे हैं एक दूसरे की काटने में लगे रहो कैंची तुम्हारे काम की भैया मुझे सुई धागा भेज देना क्योंकि मेरा धंधा जोड़ने का है गणेश जी के संबंध तुम्हें जानना चाहिए जैसी आजकल धारणा है वैसी गणेश के संबंध में सदाधारणा नहीं थी धारणाएं कैसे कैसे रूप ले लेती और कैसे कैसे अद्भुत रूपांतरण हो जाते गणेश की धारणा शुरू शुरू में यह थी कि वो उपद्रवी और कहीं भी जाके हुदंग मचाना उपद्रव करना ही उनका काम है विघ्नकारी वेदों में उनका स्मरण विघ्नकारी की तरह किया गया है और चूंकि वो विघ्नकारी हैं इसलिए किसी भी काम को प्रारंभ करने के पहले उनका स्मरण करना ठीक है ताकि वहां के गड़बड़ ना करें इस तरह धीरे धीरे वो मंगल के प्रतीक हो गए क्योंकि हमेशा शुरू उनसे करो श्री गणेशमा वो इसलिए कि भैया तुम भर ना आना कि तुम कृपा करना कभी ये काम शुरू कर रहे हैं आप ना आ जाना मैं बचपन से ही उपद्रवी था तो उससे मुझे एक फायदा रहा कि जिस कक्षा में भी होता उसका कैप्टन बना दिया जाता फौरन क्योंकि उसके सिवा शिक्षक को कोई रास्ता ना सूझता और जब मैं ही कैप्टन हो जाऊं तो फिर उपद्रव कैसे करूं फिर तो मुझे दूसरे उपद्रव करने वालों को रास्ते पर लगाना पड़े जब मैं कई कक्षाओं में कैप्टन रह चुका तो हेडमास्टर ने मुझसे पूछा कि मामला क्या है तुम हमें से जिस कक्षा में जाते हो वही कैप्टन मैंने कहा मामला यह है कि अगर मुझे कैप्टन न बनाया जाए तो मैं इतना उपद्रव करूं कि शिक्षक के बस के बाहर ये रुस्वत है यही हालत गणेश जी की वो थे उपद्रवी फिर उनके लिए रुष्बत देने का एक उपाय खोजा गया कि इनको पहले स्मरण कर लो हालांकि उनसे भी बड़े बड़े देवता थे मगर तुम खुद ही सोचो बड़े बड़े देवता पड़े थे महादेव उनके पिता ही देव भी नहीं महादेव उनकी भी पहले कोई स्तुति नहीं करता ना राम की ना कृष्ण की बड़े बड़े अवतार पूर्ण अवतार कृष्ण और कहां गणेश जी क्या गणेश जी की मगर उपद्रव आप समझ लो कि बैठि ठा ले हाथी घुस जा उपद्रव करने लगे यहां तो प्रार्थना करनी पड़े इसलिए गणेश का रूप बदला धीरे धीरे लोग भूल ही गए इस भवन को जब लिया जिस महाराजा का यह भवन था वो मुझे भवन में प्रवेश करवाने के लिए लाए दरवाजे पर ही भवन के गणेश जी की मूर्ति लगी अभी भी लगी मैंने उनसे पूछा ये मूर्ति किस लिए तो उनका कहा गणेश जी शुभ के सूचक मैंने कहा तुमको पता नहीं शुभ के सूचक नहीं इनको दरवाजे भी इसलिए लगाना पड़ता है कि देखो हम तुम्हें मानने वाले हमको बचाना और कहीं जाओ पास पड़ोस में जाओ उपद्रव करना है करो उनका आप क्या कहते हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था हम तो यही मान के चलते थे कि गणेश जो है वो शुभ के सूचक है इसलिए हर कार्य के पहले उनका स्मरण करना चाहिए वो शुभ के सूचक नहीं वो उपद्रव के सूचक है मगर प्यारी कहानियां है और इन कहानियों में जाओ तुम शास्त्री ज्ञान की तरह नहीं कावि की तरह जैसे कोई काव्य में प्रवेश करे जैसे कोई साहित्य में प्रवेश करे तो तुम्हें बड़े हीरे मिलेंगे मगर अगर शास्त्र की तरह गए और धार्मिक की तरह गए और इनको मान के गए कि कोई सत्य सिद्धांत है तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे ये उतने ही सत्य सिद्धांत हैं जितने उपन्यास कहानियां इनमें उनमें कुछ भेद नहीं एक मेरे मित्र शास्त्रों के ज्ञाता हैं शास्त्र पढ़ते रहते निरंतर पढ़ते रहते उनको किसी ने बताया कि कृष्णमूर्ति जासूसी उपन्यास पढ़ते उनको बहुत धक्का लगा कृष्णमूर्ति और जासूसी उपन्यास पढ़े वो मेरे पास आए भाग उन्होंने कहा कृष्णमूर्ति तो कहा है पता नहीं मगर आप यहां हैं आपसे मैं ही पूछना चाहता हूं कृष्णमूर्ति जासूस उपन्यास पढ़ते परम ज्ञानी को यह करना शोभा देता है, मैंने कहा तुम क्या समझते हो तुम क्या पढ़ते हो तुम पुराने ढंग के जासूस उपन्यास पढ़ रहे हो जिनको तुम पुराण कहते हो वो जरा नए ढंग के पढ़ते आधुनिक है बस और कुछ फर्क नहीं इससे धर्मधर्म का क्या संबंध और आधुनिक उपन्यास में तो थोड़ी वैज्ञानिकता भी होती जासूसी उपन्यास में भी थोड़ी वैज्ञानिकता होती लेकिन पुराने उपन्यास तो बिल्कुल अवैज्ञानिक है मगर हैं वो पुराने उपन्यास उपन्यास की तरह पढ़ो तो ठीक तब फिर कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता तब हम प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं और उनका आनंद लेते हैं फिर तुम ना हिंदू की तरह पढ़ते हो ना मुसलमान की तरह ना ईसाई की तरह फिर ये कहानियां तुम्हें प्रीतिकर लगेंगी फिर हनुमान और गणेश और ये सारे प्रतीक अर्थवान हो उठेंगे इनके भीतर से काव्य के झरने फूटेंगे इनके भीतर से तुम्हें अर्थ अनुभव में आएंगे मगर जड़ की तरह ना पकड़ लेना नगेंद्र मगर इसी तरह तुमने पकड़ा होगा तुमको बहुत चोट लगी होगी कि ये मैंने क्या किया हनुमान जी का वाहन बता दिया मगर मेरी बातों का उस दिन की बातों का कोई ख्याल न लेना सारा कसूर गुलाल का है कहीं गुलाल मिले उनसे निपट लेना उन्होंने फाक खेली खूब होली मचाई और मैं तो जब किसी पे बोलता हूं तो उसके साथ एक आत्म हो जाता सो so, मैं भी भूल गया कि अभी होली नहीं किसी को भी बुरा लगा हो तो माफ करना ख्याल रखना होली है बुरा बुराना मानो चौथा प्रश्न मैं अकेला रहने में असमर्थ हूं बहुत चाहता हूं पर सफलता नहीं मिलती किसी न किसी संबंध में बंध जाता हूं और दुखी होता हूं इस उपद्रव से कभी छुटकारा होगा या नहीं राजकुमार अकेला रहने में समर्थ होना चैतन्य की अंतिम अवस्था है समाधि की अवस्था है तुम्हारे चाहने से ही तुम अकेले नहीं रह सकोगे साधना करनी होगी तुम चाहो कि ताजमहल बना लू तुम्हारे चाहने से ही नहीं बन जाएगा ताजमहल बनाना बड़ी कला की बात है तुम चाहो कि तुम्हारी बगिया में बड़े बड़े फूल खेले कमल खेलें, मगर तुम्हें बागवानी सीखनी होगी ये चाहने से नहीं हो जाएगा यह कोई कल्पना की ही बात नहीं और ताजमहल तो कुछ भी नहीं कमल के फूल तो कुछ भी नहीं वो जो भीतर कमल का फूल है वो जो भीतर ताजमहल है वह जो समाधि की अंतिम अवस्था है उसके लिए गहन साधना से गुजरना होगा चाहता तो कौन नहीं है कि अकेला रहे लेकिन सभी की यह दुविधा है अकेले रहो तो अकेलापन खलता है और किसी के साथ रहो तो उसके साथ रहने में झंझट होती ना साथ रह सकते ना अकेले रह सकते यही तो मुसीबत है प्रत्येक की कोई तुम्हारी ही नहीं सभी की किसी भी पति से पूछो किसी पत्नी से पूछो पति दुखी है क्योंकि पत्नी मायके गई और पति दुखी है क्योंकि पत्नी माया कैसे लौट आई इसको कहते हैं सांप छछुंदर कैसी गति हो जान, ना इधर के ना उधर के न ये कर पाते ना वो कर पाते जो करते उसी मुसीबत होती अगर अकेले रहते तो अकेलापन खरता है अखरता है काटता है अब क्या करें खाली खाली सब उदासी पकड़ती पत्नी को ले वाला है मायके क्योंकि उसकी याद आने लगी अकेले में और वो आई कि उपद्रव शुरू हुए कि झगड़ा झांसा कि हर चीज में दखलंदा छी कि मन करने लगता है कि इससे तो अकेले ही अच्छे विवाहित लोग समझते हैं कि धनभागी हैं वे जो अविवाहित और अविवाहित समझते हैं कि वह हाँ मजा लूट रहे हैं वे जो विवाहित मगर दोनों का दूसरों का पता नहीं है एक दूसरे का दोनों दुखी जो लोग संसार में रह रहे हैं वो समझ रहे हैं कि धन है वो लोग जो लोग हिमालय में चले गए हैं गुफाओं में रह रहे हैं जरा उनसे तो पूछो वो बैठे बैठे यही सोचा करते हैं हम कोई बुद्धूपन तो नहीं कर रहे संसार में लोग मजा ले रहे मजा ले रहे होंगे छोटी छोटी बात उनको वहां दिक्कत देगी क्योंकि वहां उनके पास कुछ भी नहीं कोई भी नहीं अकेलापन काटेगा घबड़ाएगा अकेलेपन में वो शून्य होने लगेंगे मौत जैसी मालूम पड़ेगी अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा यहां व्यस्त तो रहते उलझे तो रहते हैं काम में तो लगे रहते फुर्सत के अपने भीतर देखने की फुर्सत के सोचने की जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाने का समय कहां अवसर कहां अवकाश कहां भागे भागे किसी तरह गिर पड़ते हैं बिस्तर पर सुबह उठे फिर भागे मगर एक दिन अकेले रह जाओ पड़े हो बिस्तर पे अब क्या करना उठाओ कुछ नहीं सूझता। छुट्टी के दिन मालूम है लोग क्या क्या नहीं करते कुछ भी करने लगते ठीक घड़ी उसको खोल के बैठ जाते हैं ठीक कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं बिगाड़ कर रख देंगे ठीक चलती कार को खोल के बैठ जाएंगे छुट्टी का दिन करें क्या कुछ ना कुछ खटर पटर करेंगे मैं वर्षों तक यात्रा करता था तो मुझे ट्रेन में अक्सर यह हालत हो जाती थी कि डब्बे में मैं हूं और एक दूसरा आदमी और कोई भी नहीं तो मैं दूसरे आदमी को देखता रहता बैठा बैठा और क्या करना साक्षी भाव वो बातचीत भी करना चाहता तो मैं हा हूं करके टाल जाता बस उतने उत्तर दे देता जितना जरूरी होता बात आगे न बढ़ती थोड़ी देर में वो समझ जाता कि यह आदमी बातचीत करने वाला है नहीं ये करेगा नहीं बातचीत और तब देखने आए दशा होती कि तो वो आदमी अपना सूटकेस खोलेगा कोई काम नहीं है सूटकेस खोलेगा इधर उधर उल्टा आएगा सामान जमा आएगा फिर बंद कर देगा खिड़की खोलेगा खिड़की बंद करेगा अखबार उठाकर पढ़ने लगेगा वही अखबार वो, वो कई दफे पढ़ चुका है सुबह से फिर रख देगा फिर घंटी बजाएगा, नौकर को बुलाएगा कि चाय ले आओ खटर पटर कुछ ना कुछ वो करेगा कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे साथ आखिर में उसको ये भी समझ में आ जाता कि ये दूसरा आदमी चुपचाप देख रहा है तो और उसे घबराहट होती एक सज्जन तो मुझसे बोले कि आप ना होते तो अच्छा था आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मगर मैं भी क्या करूं मैं बैठ नहीं सकता कुछ ना कुछ करूंगा लंबी यात्रा थी जयपुर तक मेरे साथ थे छत्तीस घंटे की यात्रा थी तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा परेशानी आपसे हो रही तो मैंने कहा भैया मैं आंख बंद करके लेटा जाता हूं और क्या करूं मैं आंख बंद करके लेट रहा उससे उन्हें और परेशानी हुई कि मेरी वजह से इनको ना आंख बंद करके लेटा रहना पड़ रहा है आखिर मुझे लाया मैंने कभी मुझे गड़बड़ ना करो तुम अपना सूटकेस खोलो अखबार पढ़ो तुम्हें जो करना करो खिड़की खोलो और मुझे जब देखना होता है तो मैं थोड़ा सा खोल के देख कर देख लेता करो मुझे और तुम कोई पश्चाताप न करो तुम्हारे कारण मैं कोई दुख में नहीं मैं पूरे आनंद में पड़ा हूं, मैं तुम्हारा आनंद ले रहा हूं उस आदमी ने डब्बा ही बदल लिए वो पड़ोस के डब्बे में चला गया उसने कहा कि यहां रहना ठीक नहीं मैंने भी यूही छोड़ नहीं दिया उनी के पीछे गया मैंने कहा कि जाना कहाँ अरे जब संग साथ है तो रहेगा छत्तीस घंटे वो बोलने लगे कि, कि आप भी आदमी कैसे हो मैंने डब्बा इसलिए बदला कि आपको तकलीफ हो रही मैंने मुझे तकलीफ नहीं हो रही मुझे बड़ा आनंद आ रहा तमाशा मुफ्त में मिल रहा है देखने को नहीं तो पैसा देना पड़ता है तो बंबई की नंगी धोबन देखो तो उसके भी दो पैसे लगते और तुम क्या क्या खेल कर रहे हो अकेले में तो तकलीफ होगी राजकुमार क्योंकि अकेला होना एक कला है एक साधना है सीखनी पड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता आएगी ध्यान से शुरू करो जल्दी शिखरों पर पहुंच जाने की चेष्टा ना करो कदम कदम चढ़ो साक्षी भाव साधो थोड़ी देर शांत बैठो मौन बैठो अपने को ही देखो अपने ही मन को देखो और एक ही दिन में यह हो जाने वाला नहीं वर्षों लग जाएंगे लगते लगते ये बात लगेगी जगते जगते ये बात जगेगी जिस दिन ये बात जग जाएगी उस दिन तुम अकेले रहने में परिपूर्ण आनंदित हो जाओगे तब अकेलेपन का अर्थ ही बदल जाता है तब अकेलेपन में दूसरे की कमी नहीं खलती तब अकेलेपन में अपने होने का आनंद आने लगता है अभी तुम्हारा अकेलापन नकारात्मक तब विधायक होगा नकारात्मक अकेलेपन का अर्थ होता है दूसरे की मौजूदगी अखर रही कि नहीं खाली जगह मालूम हो रही कोई होता तो बात करते चीत करते कोई नहीं है यह बात कांटे की तरह चुभ रही ये नकारात्मक अकेलापन विधायक अकेलापन अपने होने का आनंद कि कोई भी नहीं सारा आकाश अपने लिए मिला है कोई जगह नहीं घेर रहा है सारा अवकाश अपने को फैलने के लिए मिला है डोलो मस्त हो आनंदित हो किसी की मौजूदगी की कोई बाधा नहीं रही दूसरे की मौजूदगी थोड़ी बाधा तो डालती ही तुम्हारी स्वतंत्रता में दूसरे की मौजूदगी थोड़ी सी तो अड़चन डालती ही तुमने देखा होगा बाथरूम में तुम स्नान करते हो आईने के सामने खड़े होके कभी कभी मुंह भी बिचका लेते हो क्योंकि तुम्हें पता कोई नहीं देख रहा उतनी स्वतंत्रता तुम्हें अनुभव होती बाथरूम लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी पत्नी झांक रही है चाबी के छेद में से क्योंकि पत्नियां भी बड़ी गजब की वो कहां कहां से झाके कुछ कहा नहीं जा सकता वो ताली का छेद भी देखता उन्हीं के लिए बनाया गया वो उसमें से देख रही तुम तत्काल समल जाओगे तुम हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट और हनुमान जी जैसा मुंह बना रहे थे कोई देखेगा तो क्या कहेगा संभल गए अगर व्यक्ति को देखना हो उसकी असलियत में कि उसकी उम्र कितनी तो उसके बाथरूम में देखना चाहिए तो उसकी उम्र का पता लगेगा मानसिक उम्र का एक आदमी ने मनोवैज्ञानिक को जाके कहा कि बहुत हो गया अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कुछ आपको करना ही पड़ेगा मेरी पत्नी बस बाथरूम में बैठ जाती है और रबर की बतकों को टब में तैराती आपको रुकावट डालनी ही पड़ेगी अब कुछ उपाय करना पड़ेगा मनोवैज्ञान ने इसमें कोई खतरा तो नहीं और तो कोई नुकसान नहीं करती किसी का नहीं और कोई नुकसान नहीं करती बत के तैराती तैराती रहती घंटों रबर की बतखें बाथरूम मनोविज्ञान ने कहा ये तो बिल्कुल निर्दोष है मामला तैराने दो तो तुम्हारा क्या बिगड़ता नसरुद्दीन ने कहा मेरा क्या बिगड़ अरे मुझे तैराने का वक्त ही नहीं मिलता जब देखो तब वही तैरा रही हम भी तैराना चाहते हैं यहां तुमको जो बूढ़े भी दिखाई पड़ते हैं वो भी बूढ़े नहीं ऊपर से बूढ़े होंगे भीतर से बिल्कुल बचकाने और बच्चे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं बच्चा तो पर निर्भर होता है इसलिए तुम्हारे अकेलेपन में घबराहट होती कि अब कोई दूसरा नहीं क्या होगा कोई भी साथ हो यहां तक भी कि अगर अंधेरी गली में तुम गुजर रहे हो तो खुद ही सीटी बजाने लगते हो खुद की ही सीटी सुन के थोड़ी हिम्मत बढ़ती अब जानते हो खुद ही सीटी बजा रहा है इससे क्या होने वाला मगर खुद भी सिटी बजा के ऐसा लगता है कि ठीक अकेले नहीं सीटी सुन रहे हैं अपनी तो भी कम से कम ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है बिल्कुल अकेले नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं सिटी बजाने से छाती थोड़ी फूलती थोड़ी हिम्मत आती बिना सिटी बजाए जरा गुजरने की कोशिश करो और तुम घबरा जाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है सिटी बजाने से कुछ तुम्हारा सुरक्षा नहीं हो रही लेकिन एक भ्रांति पैदा होती भूल जाते हो कि अकेला हूं अभी तुम अकेले से भुलाने की कोशिश में लगे हो तुम्हारी पत्नी भी भुलाना है सिटी बजाना है तुम्हारा पति भी सिटी बजाना है तुम्हारे बच्चे भी पति पत्नी सांथ रहते रहते अबूब गए तो बच्चे चाहिए वो और नई सिटी बजाना सीख रहे है। हैं कहते हो गई ये सिटी बहुत बच चुकी अब कब तक पीपी पीपी -पी, -पी, पी करते रहे कोई नई सीटी लाओ तो बच्चे पैदा कर लो तो फिर बच्चे उलझाओ खड़ा कर देते वो इतना उपद्रव मचाते उनमें उलझे रहो फिर सुविधा नहीं रह जाती कहां का एकांत कहां का अकेलापन बात ही भूल गई फिर इनसे बचने के लिए होटल में बैठ रहा देर तक घर जाते डर लगता है कि वहां सब तैयार होंगे वो लोग तो क्लब ज्वाइन कर लो तो रोटरी क्लब में सम्मिलित हो जाओ रोटेरियन बन जाओ और कुल रोटेरियन बनो की लाइन बनो कुछ फर्क नहीं मामला इतना ही कि पत्नी से कैसे बचना कि बच्चों से कैसे बचना और ये सीटियां तुम ही ना बजाई कोई तुमसे कह नहीं रहा था कि बजाओ मगर अब बजा लिया फंस गए अब इनको बंद कैसे करें ये सीटियां ऐसी नहीं कि बजा लियो बंद कर दी एक दफा तुमने बजाई फिर ये बस्ती चली जाती ये सदियों तक बजेंगी सीटियों में से सीटियां निकलती आएंगी इनकी एक श्रृंखला है तुम तो चले जाओगे उल्लू मर गए औलाद छोड़ गए तुम्हारी औलाद गजब करेगी दुनिया को कभी चैन से न रहने देगी तुम्हारी व्यस्तताएं है, क्या हैं सिर्फ भुलाए रखना है अपने को किसी तरह मगर अभी तुम चाहोगे एकदम से अकेला रह जाऊं तो न रह पाओगे अकेलापन काटेगा घबराएगा आदत बन गई संग साथ की चाहे दुष्ट संग ही क्यों न हो मगर फिर भी संग साथ तो है कोई न हो साथ इससे दुष्ट भी साथ हो तो चलता है कम से कम अकेले तो नहीं तो पहली दफे जब तुम अकेले रहोगे तो नकारात्मक होगा अकेलापन दूसरे की याद खलेगी और दूसरे में अच्छे अच्छे गुण दिखाई पड़ेंगे जो कभी भी नहीं थे पास रहो तो दिखाई ही नहीं पड़ते दूर जाओ तभी दिखाई पड़ते बुराइयां सब भूल जाएंगी अच्छाइयां याद आएंगी आ कैसे कैसे सुख दूसरे ने दिए थे पास आते से सुख भूल जाएंगे और दुख याद आएंगे कि ये भाई फिर चली आ रही कि भैया फिर आ रहा ये देगा दुख एक विधायक अकेलापन है वही ध्यान है विधायक अकेलेपन की कला है उस कला का नाम ही योग है धीरे धीरे बैठो 24 घंटे में एक घंटा बचा लो एकदम से 24 घंटे अकेले होने की जरूरत नहीं 24 घंटे में एक घंटा बचा लो एक घंटे के लिए अकेले बैठ जाओ टेलीफोन बंद कर दो दरवाजा बंद कर दो पत्नी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो कि एक घंटा मुझे दे दो तेईस घंटे तेरे बच्चों से हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो कि एक घंटा मुझे छोड़ दो तेईस घंटा जो भी तुम्हें करना हो जैसी घूंगर मुतनी हो मुतना मगर एक घंटा मुझे छोड़ दो सबसे हाथ पैर जोड़ के एक घंटा बैठना शुरू करो बैठे रहो सिर्फ शांत हो अपनी श्वास को ही देखो भीतर चलते विचारों को देखो ये अकेलापन अखर्रा है इसको भी देखो धीरे धीरे ये एक घंटे में विधायकता आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता तुम आनंदित होने लगोगे तुम तेईस घंटे इसकी प्रतीक्षा करोगे कि कब वो घड़ी आए कि फिर एक घंटा शांति से बैठ जाए फिर एक घंटे को दो घंटे कर लेना फिर तीन घंटे कर लेना फिर जितनी तुम्हारे पास सुविधा हो और फिर धीरे धीरे अलग से समय बांटने की कोई जरूरत नहीं बाजार में भी रहना तो साक्षी भाव रखना क्योंकि बाजार में भी हो तो तुम अकेले ही भीड़ में भी हो तो तुम अकेले ही यहां भी इतनी भीड़ है मगर हर एक व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है कोई किसी एक दूसरे के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है हर एक व्यक्ति अकेला है पत्नी भी अकेली है पति भी अकेला है, सब अकेले अकेले ही हम आते हैं, अकेले ही हम रहते हैं अकेले ही हम जाते हैं मगर बीच में हम भ्रांति खड़ी कर लेते संगसांत की धीरे धीरे राजकुमार विधायक अकेलेपन को सीखो आ आय अनेकों को आया है कोई कारण नहीं तुम्हें क्यों ना आए यहां मेरे पास अनेकों को आ रहा है यहां रुको कुछ देर यहां की मस्ती में डूबो तल्लीन हो जिस दिन तुम्हारे जीवन में यह क्षण आ जाए जब तुम अकेले रह सको परम आनंदित जानना अब तुम्हारा असली जन्म हुआ तुम द्विज बने तुम ब्राह्मण हुए क्योंकि अब तुम्हारा ब्रह्म से संबंध हो सकता है अकेला जो हो जाए वही केवल ब्रह्म से संबंधित हो सकता है एकांत एक में ही आता है वह परमात्मा जब तुम बिल्कुल शून्य होते हो तभी वह आता है और तुम्हें भर देता है सदा के लिए भर देता झरत दसू दिस मोती आ चितना